एवं श्रवण कतता इस प्रकार का श्रवण है? कह नि समन्वयाध्याि तर्क संभान्वयाध्या में ब्रह्मसूत्र का पहला अध्याय समन्वयाध्याय उस समन्वय अध्याय में भी स्वास्थ्य कार्य तर्क बुद्धि को अपना असली स्वरूप को बता देने वाले सुंदर तर्कों के द्वारा समझाया गया है स्वस्थ स्वस्थ तस्व स्वास्थ्य स्वास्थ्य तस् कार्यकारी का, भी थी, थी, थी स्वास्थ्यकारी भी तर कहीं धी को स्वस्थ कर देने वाली तर्कों के द्वारा क्या भ्रांति है मैं ना को भ्रांति है चैतन्य करके अपने आप को मान रही है और आत्मा को क्या मानती है आत्मा जड़ है मेरे वैसे आत्मा की चेतनता आ रही है यही समझती है उल्टा खोपड़ी है ना अकर्मणी कर्म या कर्मणि गीता में कहा असली ज्ञान क्या है जो हम हमेशा समझता है क्या मैं कर्म करता हूं में कर्म है शरीर तो जड़ है शरीर में कैसे कर्म होगा मैं कर्म करता हूं कर्म मुझ में है शरीर में नहीं शरीर अकर्म है और मैं कर्मी हूं ऐसा अविदान कहते हैं नहीं दोनों ही हो गए पहले वाला आत्मा को जानता ही नहीं, नहीं जान कर है न कह रहा है दिखाई देने के आधार पर और दूसरे वाला जो कह रहा है वो उल्टा कह रहा है कि आत्मा में कर्म होता नहीं है शरीर में ही कर्म होता है शरीर में होने वाले कर्म की भ्रांति आत्मा में आरोपित हो गया और आत्मा को कर्मी ही कर कह दिया और आत्मा में अकर्मत्व का भ्रांति होकर आ गया शरीर में और शरीर को अकर्म कह इसे कहते वास्तव में अकर्मणी कर्म यह जिसको तुम अकर्म समझते हो इस शरीर में ही कर्म होता है ऐसा जो समझता है और जिसको कर्म माना जा रहा है आत्मा में उसमें कर्म नहीं होता ऐसा जो जोश करे ये बुद्धि की उल्टा चर्चा बुद्धि हमेशा क्या मानती है मैं चेतन हूं और आत्मा को जड़ मान रही है ये तो न्यायिकों कह दिया सभी ने माना आत्मा क्या है जड़ है कृत्य है जड़ है और उसमें बुद्धि जब ज्ञान पैदा करेगी तो उसे चेतनता आ जाता है मन और आत्मा का संयोग से जब आत्मा में ज्ञान पैदा हुआ तब आत्मा में चेतनता आई ये न्यायों का तार्किकों का तो मन ज्ञान में आहकर आएगा ना मन कहेगा मैं ही चेतन हूं मैंने ही आत्मा में चेतन तो लाया है और क्या कहेगा मन में चेतन और आत्मा चढ़ेगा अब आत्मा को बुद्धि को मन को बुद्धि को समझाना पड़ेगा नहीं नहीं मन और बुद्धि तुम अपने स्थित हो जाओ तुम्हारा स्वास्थ्य तुम में क्या है? वो? एक में ब्रह्म है इस प्रकार के तर्कों के द्वारा जीव ब्रह्मित्व को सकलों परिषदों में कथन जो किया गया है जिसके माध्यम से बुद्धि को अपने स्वास्थ्य प्रदान करने वाली है ऐसे तर्कों से तो प्रथम अध्याय ब्रह्मसूत्र का वही आपका श्रवण और द्वितीय अध्याय क्या है जो दूसरा दोष असंभावना असंभावना को दूर करके संभावना को निश्चय कौन करता है दूसरा अध्याय संभावना द्वितीय अध्याय ईरिता संभावना आरोपी पदार्थ का कथन द्वितीय अध्याय में कहा गया है एक श्रवण समन्वय अध्याय सृष्टु व्यासादिवृत्तिशेष इस श्रवण के बारे में समन्वय अध्याय ब्रह्मसूत्र का उसक प्रकार से कहा गया है व्यासादियों से अर्थ असंभावना निवृत्ति हेतुन अर्थ क्या असंभावना को निवृत्त कौन का, का साधन क्या है मनन वो कहा कथन हुआ मणन तो द्वितीय अध्याय निरुपित दी प्रमेयत अनुपत्ति परिहार द्वारा स्वास्थ्य कार्य तर्क ही युक्ति शब्द ही अर्थ संभावना संभावित अनुसंधान मननम द्वितीय दोनों तरफ लेते हैं का एक तरफ लिया हम लोगों को समझाने वाले क्या करते हैं है। स्वास्थ्य कार्य तर्क ही समन्वय त्यय सुतम और दिस्वास्थ्य कार्य तर्क ही संभावना उसको लेगा। क्योंकि में भी तर्क है तर्क नहीं ऐसी तो सा, खंडन करके अद्वित ब्रम को सिद्ध किया तर्कों के द्वारा इसलिए तर्कों को तार्किोम के तर्कों को तर्कों से ही काट करके स्थापित कर दिया द्वितीय अध्याय समस्त कार्यक्रमों को उठाया शुरू कर देते हैं न्याय आता है, न्यायता योग, मीमांसा बौद्ध जैन सब को सबाड़ देते द्वितीय अध्याय अध्याय बहुत महत्वपूर्ण हो ना प्रथम अध्याय श्रवणात्मक है द्वितीय अध्याय मरणात्मक अनुपत्ति ब्रह्म नहीं हो सकता ऐसे कन्हे होने वालों का दोषों के प्रति के द्वारा प्रगत दोषों का परिहार द्वारा परिहार कैसे किया गया बुद्धिस्वास्थ्य कार्य तर्क बुद्धि थकाने वाली तर्क नहीं है ऐसे भी तर्क वहां के बड़ा कठिन है फिर भी एक विवेक के लिए कठिन नहीं है आम आदमी के लिए कठिन नहीं मंद बुद्धि वाले मध्यम बुद्धि वाले के लिए कठिन समझाने वाला अच्छा हो तो मध्यम बुद्धि वाले को भी थोड़ा बहुत सरल हो जाएगा मन बुद्धि वाले तो भगवान भी नहीं समझा सकता तो कौन क्या कर सकता है मन बुद्धि वालों का तो दर्शन दशा सात दूरी रहना चाहिए उनको तो बस करते रहेगी मन बुद्धि वालों को केवल लघु पड़ के जिंदगी काट देना चाहिए कहा जाए इस जन्म में लघु सफल हो जाए तो बोल अगला जन्म देखा जाए तरह संग्रह संग्रह तो अगले जन्म में वेदांत परिभाषा पंचदशी तो उससे अगले दिन क्रमसुग्रम चिंता क्या है? इन लाइन में लग गए हो ना भगवान ने कहा है जो एक बार भले तुम फिर आना चाहो तो फिर आओ तुम्हारी मर्जी लेकिन हम तुम्हें छोड़ रहे वाले नहीं भगवान ददाम बुद्धि हो गम तम ऐसे मर जाएगा बीच में कहा उसे छिन्ना भ्रम्य वहशति भगवान ने कहाजुन चिन्ना प्रसा नहीं होता मेरा भगत उसको अनेक जन घते मैं अपने पे ले जाऊंगा मुक्त करके छोड़ूंगा तो भगवान के कमजोर कमजोर हैं हैं आपसे आपसे भगवान है आपके आप आप कर्म रोक रहे हैं क्या करेंगे वो हमारे कर्म ही रोक रहे हैं उनका क्या है बाप कमजोर नहीं होता तो बच्चा चढ़ रहा है करेगा क्या अब बाप बच्चे कुछ चलाता की नहीं चलो पकड़े हाथ पकड़ के चला रहा है तो अब ये थोड़ी कहानी जगह बाप कमजोर है बचपन ही चला पा रहा है अब बच्चा क्या कर कोशिश करता है अब बच्चा लड़क रहा है बार बार लड़क है कई बार तो को छोड़ने लगता है बाप पूरे बच्चे को हाथ में उठा लेता है दिखा देते मेरी ताकत नहीं है हाथ उठा लेता है फिर खड़ा करता है, करता है। था था चल धीरे धीरे चल धीरे धीरे चल करना पड़ता है उसको चलान सिखाना ऐसे करवा क्या करें हमारा बाप तो सर्वसमर्थ है सर्वशक्तिमान है कोई संशय नहीं है उस परमात्मा के बारे में लेकिन हम ही तो बेवकूफ पर ठहरे अपने कर्म खराब है अपनी वासनाएं खराब है संसार से मुक्ति पाने की सोच रहे हैं हैं? के आसवादन से मुक्ति पाया क्या सबसे बड़ा बागत है। चार दिन एक तरह का भोजन दे दो मन में आ जाए जरा कल पकौड़ी छाना जाए रोज रोज रोटी दाल रोटी खिचड़ी खा खा बेकार है पंद्रह दिन हो जाए चलो थोड़ा अचार अचार ले लेते हैं तो चाहिए। तो अपने रसास्वादन में नहीं हमें जैसा भी खिलाते वैसे खा जाता हूँ जो दे देते हैं और बहुत ही गड़बड़ होते पेट खराब लगता है स्वास्थ्य में तब बोलता हूँ भैया सबसे कच्चा मजा रखा करो भाई थोड़ा ठीक से पकड़ा करो पेट गड़बड़ा कर रहा है तब बोलना पड़ता है तो नहीं तो बोलता ही जो दे रहे खाओ अनुकूल नहीं है तो निकाल दो मना कर देते है ये चाहिए नहीं बोल चक्कर भागवत को बचपन में सुना था वो महात्मा ने एक श्लोक पर इतना बोला भागवत थी थी थी। दो महीना पूरा रोज साथ हम चले जाते थे तो वो जो श्लोक का टुकड़ा ऐसा अंदर बैठ गया ऐसा अंदर बैठ गया जिंदगी को बदल दिया जिते रसम जितम सर इस पर उन्होंने पूरा लगभग दो महीना जो भागवत में से एक महीना इसी पर ऊपर बोल दिया आधा श्लोक भी नहीं चौथा है ये एक श्लोक एक चौथा हिस्सा है क्यों उसके ऊपर कदेश जीवा में दो इंद्रिया है सूर्यासी की और इसे दो इंद्रियां है से जिसे दो इंद्रियां। वाक भी है रचना भी है। बोलती भी है ये खाती भी यही है खतरनाक सारे गोलक में ना पिंड का नाम गोलक जिस पिंड से आप काम कर रहे हैं देल देल गोलक ना ना ये सारे गोलक की कहानी हमारे इसको भी गोलक करते हैं ये गोलक हो गया ग्रहण इंद्र का एक गोलक हो गया क्ष का ये गोलक हो गया दिद्धु दिद्धु। आ, ये गोलक हो गया इसे तो ज्ञान तो रहा है सुगंध को ये भी गोलक है चमड़ा, वाग इंद्रिय ज्ञान इंद्रिय और खरमें विलक्षण देवित्रे एक गोलक दो इंद्रियों का आश्रय होते हुए उसमें भी एक ज्ञानी मी है और एक कमर बड़ी विचित्रता है और जैसा तुम रसास्वादन कर खाओगे वैसे वैसेवाणी बोलेगी एक बड़ा मजे से खाओगे तो रजो को नहीं पहनोगे पशिशते खाओगे तो तमुको नहीं पहनोगे अनाशक भाव से खाओगे तो सबसे पसीना छूट रहा है मिर्च खा रहा हो मजा आया है नहीं हो जाएगा प्रसंग क्या है को को को साधक विवेकी भी आप ये संसारी होते हुए संसार सुख पाना चाहते हैं, सदा सुखी रहना चाहते हैं तो करे दो कंट्रोल करो मैंने हर व्यक्ति को घटाया इस चीज संसारी तो के लिए भी घटाया जिस्ट बदमाशों के लिए घटाया महात्मा के लिए घटाया साधक के लिए घटाया पढ़ने वाले बच्चों विद्यार्थियों के लिए घटाया किसको किस तरीके से इन दिखाया इन कि खाना ही मूल कारण ऐसा जीवन में क्लिष्टा मुक्ति का भी साधन आहार है भोजन है मुक्ति जो है बंधन का भी साधन तो लेकिन उन्होंने एक बहुत ही सुंदर बोला तो दोनों आहार से ना क्योंकि जैसा खावे अन्न अच्छा। तो खा जैसा, जैसा कर रहे कितना खावे नहीं अन्न का बात में नहीं कह रहे हैं अन्न खाने की तरीका कैसा अब कैसे खा रहे हैं। जाया मन उसको देखते क्या भाव आता है उसको उसको मन की वृत्ति ग्रहण करने में कैसी रहती है संसार का सोच रहे लड़ाई झगड़े का सोच रहे अटरम सोच रहे हैं राजनीति सोच रहे खाए जा रहे हैं ये परमात्मा के चिंतन करते हुए सज करते हुए कोई चीज को नाम लेते हुए स्वांत के साथ हवन की यज्ञ की जैसे खा रहे हो हुँ? या पुरुष रही है पत्नी या उसी को सुंदर को तो ध्यान रख रहे आपके हाँ, और और दिया दिया आप खाने की तरीका गलत है तो भोजन बेचा हो जाएगा तमोग तो तो जैसा भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता मन चंगा तो कट होती अब भवन कर डाल खाओ मत ना, आप क्यों कहते मैं खा रहा हूँ लेकिन पूरा भगवान को अर्पण करते स्वा स्वाहा, स्वाहा। ये सोचो वैश्वान भगवान आम वैश्वान भूतवा पचास मिनम चतुर्विदम अंदर बैठे है ना वैश्वान अग्नि कृपा भगवान उसी भगवान को मैं दे रहा हूँ अपने मंत्र का स्वाहा करके नारायण आय स्वाहाय स्वाहा जो भी आपका मंत्र है स्वाहा स्वाहा स्वाहा बोलते हुए एक-एक अंदर डाल हवन कर दो भोजन को कैसा भी शुद्ध भी क्यों ना हो वो भी आपको मुक्ति प्रदान करोगे अन्न का दोष महत्व तो नहीं होता है खाने की तरीका में दोष इसलिए खाने वाले क्या कहा जैसा खावे अन्न का जैसा अन्न वैसा मन नहीं कहा जैसा अन्न वैसा मन ऐसा कहा गया जैसा खावे अन्न वैसा बनेगा मन मैंने खाने की तरीका महत्वपूर्ण तो है अन्न महत्वपूर्ण नहीं है तो की हुआ भगवान को भक्ति और वो वैसाग्नि है ब्रह्मा, ब्रह्मा ब्रह्म ना ब्रह्म अवतम ही ब्रह्मार्पणी सब कुछ ब्रह्म भी कर्ची भी ब्रह्म एक एक भी है है जो हवन करने की करी होती है वो कर्ची है स्वाहा कर रहा है ब्रह्मार्पण हो रहा है ये जो भोजन है वही वही करची है तो यहाँ थाली समूह में पलट रहा उठर गया थाली से मुंह में तो पलट रहा वहां से हैं पलट रहा है एक बर्तन से पलट रहा होता है से इस पलट गया और करना गया। ये तो तो हुआ। ये जो क्रिया हो रही है, है। ये जो खारे सामान ये हवी ये भी ब्रह्म है ब्रह्म ब्रह्मी ब्रह्माग्नव ब्रह्मणा ये जो दे रहा है जो डालो बोल रहा है ब्रह्मणा आहुतम ब्रह्म गंतव्य इस क्या प्राप्त होना है प्राप्त है क्यों ये सारा कर्म क्या हो गया हाथ है ब्रह्म जाल ब्रह्मी है सारा ब्रम है, है, ब्राम ब्राम ब्राम है ब्राम ब्राम खा रहा है ब्रह्म छिला रहा है साधन भी ब्रह्म है छाने वाला भी ब्रह्म है सब भ्रम इस दृष्टि कौन से खाता है तो कोई दोष नहीं आएगा दृश्य हो रहा खाने का दृश्य चल रहा जी के सब खाए कुछ कुछ नहीं? वो स्थिति हो। का स्थिति हो, हो, भक्त फिर सात्विक अब खाने की प्रक्रिया भी सात्विक हो तो फिर तो, तो क्या रहेंगे बोनस मिल गया अवतार है क्रोध अवतार ही है भगवान नारायण का अवतार है क्रोधा अवतार है कल्याण के लिए ही वो क्रोधा धारण की नहीं कि वैसे ही क्रोध करते रहे पागल थोड़े थे हर किसको नहीं क्रोध किया ये बात बैठती है हाँ? उसी से दिखाता है, हाँ? और उसी दिखाता है। लेकिन वो सन्यासी है और वो रहता है, हाँ? मर्फित मर्फित है।, है। वो वही है बनाने वाली भी वही है वही बना रही है जो पति को खिला रही है वही तो सन्यासी को भी खिला रही है पति का दिमाग भ्रष्ट है सन्यासी के का भी दिमाग ब्रह्म ज्ञान महत्वपूर्ण नहीं बनाने वालों पर महत्वपूर्ण नहीं इतना महत्व नहीं है कि खाने वाले की प्रक्रिया पर महत्वपूर्ण इस पर हम लोग ध्यान देते ही नहीं है और बाहरी शुद्धि बाहरी शुद्धि भी जरूरी है वो अन्न में सातुकता को जोड़ देती लेकिन उसी में महत्व खाने की प्रगति बिगाड़ जाए सर्वनाश हो गया तो सारा खेले बेकार हो गया खाते इसी में कौन सुधी है और ये मुख्य हो गया चार बैठे खा रहे हैं तो गप गप के बाघ से कोई भी खा रहा हो वहाँ मौन रहना चाहिए आवाज रहना चाहिए मौन चिड़िया बोल रहे हैं प्राकृत प्राकृतिक आवाज है मन शांत होकर खा रहा है स्वाहा स्वाहा अरे खा रहा है चारों है वो चारो अल्लाह कर रहे हैं थी? ऐसे नहीं कर ऐसे ऐसा होता है फिर एक ही रास्ता रिक्सा लो अपने कमरे में चले जाओ छुट्टी वहां खाने भिक्षा लिया अपने कमरे में चले बंद करो दरवाजा तो खा जाओ तपोन तो महाराज जी थे तपोन तो महाराज बड़ा प्रसन्न थे हमने देखा नहीं सुना उत्तर काश्मीर राज्य थे जो चिन्मय मिशन हुआ है ना वो चिन्मय जी को पढ़ाए वही विद्यागुरु जी झोंपड़ी में रहते थे उत्तर काश्मीर जमाने में आज से 50 7 साल पहले 60 साल से भी ज्यादा पहले 1950 के बाद है ना 70 साल हो गया लगभग उस समय में जो है वो झूमड़िया होती थी झुम्पड़ी में रहते थे और अपनी एक धोती दरवाजे में लगा रखे थे खुला है तो समझो कि कोई भी अंदर जा सकता है बैठ सकता है सत्संग कर सकता है जब भोजन भिक्षा आती थी उनका नक्षत्र तो से ब्रह्मचारी लाते थे और देते थे तो भोजन जब बैठते थे पर्दा लगा देते थे और भोजन खाने में बताते उनको पूरे एक घंटा लगता पाते चार रोटी खाते थे केवल एक घंटे कितने धीरे धीरे धीरे एक खाए वेदांत चिंतन करते थे एक मंत्र का चिंतन करके आप आपने के भाषण फिर दूसरी और इस बीच में को से भी बाई चांस कोई भूल जूक सा खाए हों चाहे दो खाए हों चाहे तीन खाए जितनी भी खाए बाकी कुत्म खाते नहीं कोई घुस जाए कुटिया बोलते नहीं घुस जाए ऐसे महान संत ऐसे थोड़े हो जाते हैं प्रैक्टिकल जीवन में लगाना पड़ता है सुनने से नहीं होता तो करते थे जीवन में हम भी एक बार बार जोर देते हम भोजन चुप के, के कोई तो अपने आप उ, अंदर से जो है ना आपके मन भी शांत हो जाएगी जब कोई बोलेगा तो काम कर जाएगी ना मनुष्य आवाज सुन करके अब कवर के आवाजन आप लोग जा रहा है क्या मन कवा तो भी तो बोल रहा है मन में भाग रहा है नहीं हम बोल रहे हैं हम है, हमारे तरफ आ रहा है तो कोई दूसरा बोलेगा तो उस वक्त चला जाएगा ये पशु पक्षी की आवाज इतना आसानी से मन भागता नहीं प्राकृतिक हवा चल रही है, सुँग, सुँग, भागता नहीं मन इतना आसानी से इसे कोशिश होना चाहे मनुष्य कोई बोरे नहीं आस शांत बैठो अपना खाओ चाहे चार बैठे दस बैठे पंगतों में क्या नियम है ना इसलिए आश्रमों में कोई बोलेगा नहीं रोटी भी चाहे एक रोटी नहीं आज से बोलो दो चाहिए एक चाहिए, चाहिए थोड़ा चाहिए सब्जी थोड़ा और जो गांव में रहते थे क्या करते घरों में बैठे खाते भी नहीं थे रिक्सा लगे कुटिया में बैठ में बैठे खाते थे वहां तो घर रहते तो गप सप करते रहेंगे आप क्या वहां बैठ के खाओगे टीवी चला रखते वहां बैठ क्या खाओगे ये सब गलत संस्कार पड़ जाते है वो अन हो गया मन दूषित हो जाता इसे सारा महत्वपूर्ण है इसलिए इनका कहना यहां पर जो है कि जो बुद्धि है वो स्वास्थ्यकारी हो जाएगी इन तर्कों से और तर्क भी समझ में कब आएगी जब आप बुद्धि शुद्ध बुद्धि की शुद्धि आहार शुद्धि से आहार शुद्ध हो सत्य शुद्धि से बोल रहे तो से स्वास्थ्यकारी भी तर्क भी स्वास्थ्यकारी भी जीव को अपने स्वरूप बोध कराने वाली तर्कों के द्वारा संभावना, संभावना संभावित ब्रह्म एक जीव ब्रह्म की संभावना का अनुसंधान करना ही मनन है वह द्वितीय अध्याय रूप दूसरे अध्याय विपरीत भावना मनन के द्वारा और आप विपरीत भावना रह गई है वो क्या है विपरीत भावना वो पहले बताओ और उसकी निवृत्ति कैसे होती है वो बताओ ताँ ताँ ताँ पहले समझो विपरीत भावना क्या है बहुजन्म दृढ़ाभ्यास देहादि स्वात्मदी ही क्षणात्न पुनः उदित्यव जगत सत्य धीरपी दो चीज है विपरीत भावना एक शरीर आदि में जो आत्मबुद्धि दूसरा जगत में सत्य बुद्धि बहु जन्म अभ्यास। अनेक जन्मों का अभ्यास के वजह से जितना भी आप श्रवण मनन करेंगे फिर भी क्या होता है क्षण क्षणा एक क्षण के अंदर घटी थी लौट आते हैं आप कहा शरीर आत्मा है अपने शरीर में बुद्धि लौट आती है ये विपरीत क्षण देहादिशो आत्म दी, देहा दी जाए थे अनेक जन्म का अभ्यास के वजह से जितना भी वेदांत पढ़ लेंगे सुन लेंगे मनन भी कर लेंगे मनन के बाहर आते ही बराबर वही दिखता है शरीर आत्मा है में मैं ब्राह्मण हो मैं सन्यासी हो मैं महात्मा में बूढ़ा हूं तुम जवान है ये सारे फर्क दिखाई देगा सारा भेद भेदर लेता है क्षण इसलिए व्यवहार में आप जवान हो बड़ा बूढ़ा महात्मा है तो ध्यान रखो इज्जत रखो व्यवहार में सुधार रखो बोलने में शालीनता से बोलो व्यवहार करना पड़ता क्या करे जिंदगी जो बूढ़ा है वो ब्रह्म तो है नहीं अभी पूरा नहीं पक्का ब्रह्म ज्ञानी तो भाई आपत्ति नहीं उसे तो क्या जवान बोल रहा है क्या जवान ही बोल रही है कि कौन बोल रहा है क्या बोल रहा है क्या वर्क पड़ता है आ, गाली दे रहे तो, बर्क रहे तो बर्क नहीं पड़ता रहा है तो फर्क नहीं पड़ता एक नाथों का महात्मा हाँ संत एकनाथ जी मुसलमान ने थूका ऊपर से एक बार थूका तो देखे भी समझ में आया कौन है चलो कोई बात नहीं गए नहा करके फिर आए फिर थूका फिर गए फिर आए एक तो बार थोका उस तब भी वो देखिए मुसलमान भी हृदय पसंद क्या हो गया ये कैसा बाबा है आगे पैर पकड़ने लगा तो गले लगा लियो। उसको क्या कर रहा है तुमको तो धन्यवाद देना चाहिए उल्टा भर हमें क्यों आप धन्यवाद में थूक रहा हूँ और मुझे धन्यवाद दोगे अरे आप धन्यवाद दूंगा तुमको क्योंकि आज एकादश के अंदर तुम्हारे उसने एक आठ बार नहा एक बार नागेजारा था मैं तुम्हारी कृपा से ऐसे ना हो, का नहीं एक सौड़ नहीं होना यह दृष्टि संत की दृष्टि जवानों के जानवे बूढ़ों को तंग करना ये भी नहीं करना चाहिए परेशान नहीं करना तात्पर्य नहीं है कि जवानों को बूढ़ों को तंग करना चाहिए देखना चाहिए ब्रह्मज्ञानी है या नहीं छोड़ो उसको बार बार ऐसे <laughs> नहीं करना किसी ब्रह्मज्ञानी ज्ञानी तो को छेड़ने से पाप भी लगेगा वो जैसा भी रिएक्ट होगा रिएक्शन होगा ना ये वास्तविक ब्रह्म ब्रह्मज्ञानी है आपको छेड़ने का रिएक्शन जो होगा वो रिएक्शन प्रतिक्रिया जो होगी वो तो प्राग्रम की वजह से होगी क्रोध भी हो सकता है नहीं भी हो सकता है कुछ भी हो सकता है पाप तो आपको लग गया छेड़ना नहीं किसी जो जैसी अवस्था में ठीक है अपना हम अपना करते हुए करें वो अपना करें हमारा क्या है कोई मस्त इसमें अपने, अपने।, अपने लक्ष्य ध्यान रखो अपने लक्ष्य पर आगे बढ़ो बस ये मत देखो कौन कहा पहुंचा नहीं पहुंचा तुम कौन होते हो या नहीं परीक्षा लेने वाला तो परमात्मा आपको सर्टिफाई करके भेजा रखता है कि जो भी आएगा आश्रम में सभी की परीक्षा लोह है या नहीं आपको नियुक्त नहीं किया आप जिस लक्ष्य के लिए आए हो अपना लक्ष्य देखो बस बाकी कौन क्या कर रहा है नहीं कर रहा है कितना करता है नहीं करता है कोई दृष्टि नहीं होता ध्यान आकर्षण का मतलब हम लक्ष्य शिक्ष्युत हो रहे ना लक्ष्य से ध्यान हटेगा तब ना नात्र ध्यान जाएगा अर्जुन की यही तो परीक्षा हुई थी तो मछली क्या थी घूम रही थी तिरुनाचार्य पहले ही परीक्षा लिया था पेड़ पे एक को बुलाया क्या दिख रहा है और पेड़, रह पेड़ दिख रहा है अरे जाओ छोड़ बेकार है पेड़ दिख रहा है दूसरा बोला क्या दिख रहा है वो डाली दिख रही है क्या दिख रहा है डाली और डाली पक्षी दोनों दिख रहे अरे तुम भी जाओ दोनों दिख रहा है तो भी बेकार है अर्जुन कहा मुझे केवल आम दिख रहा है काला पुतला है हाथ नहीं केवल तो काला पुतला जो लक्ष्य मेरा जिसे पेदन है मुझे उसके लो कुछ वो लक्ष्य दृढ़ और जिसका लक्ष्य है ध्यान हट गया उसको क्या दिखेगा आंख भी दिखेगा पक्षी भी दिखेगा डाले भी दिखेगा पेड़ भी दिखेगा दुनिया दिखेगा इसका मतलब अब लक्ष्य में उसकी दृष्टि टिकी नहीं आ रही ये सब कथाएं हम लोगों के लिए शिक्षा है ये कथा नहीं है केवल हम यहां पढ़ने आए हैं हम लक्ष्य पढ़ना है और तो पढ़ने के अलावा कोई मतलब नहीं है उस पढ़ने के अंग रूपेण जो सेवा है वो सेवा करनी है और ही नहीं, नहीं देखने वो महात्मा क्या कर रहे वो ब्रह्मचारी क्या कर रहा है वो सहपाठी क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है कितना बजे सोया कितना बजे जगह कितना ये मतलब तरफ देखने आए थे आपका उस पर पूरा ध्यान दीजिए गाँव दूसरे क्या है कुछ तरह तीसरे गाँव में सोचेंगे जब तक न बोला जाए मन जा रहे हैं मन मने आपकी पढ़ाई ठीक नहीं हो रही है आगे पढ़ाई में मन नहीं लग रही है आगे पढ़ाई ठीक नहीं हो रही है द्रोणाचार्य के दृष्टिकोण में वो छात्र फैले जिसका मन चला गया इसे श्रवण मरण इतने से काम चलेगा का नहीं कि क्षण मात्र में क्या होता है वापस पूरा ये वासना है बहुजन्म क्षणा देव देहादिशो आत्म दिए क्षण भर के मौका दिया आपने तो खट्टा इसरे प, प, काशी में लोग काश्मीर कहते हैं न कहते त्यजेदेक से तेजे देकम न्यायम तेजे ते एक एकम क्षण न्यायम तदा दुर्गते सै क्षण तेजे सै त्यजे तेजे त्यजेनम साहित्यम अर्ध क्षण में भी वेदांत तदा दुर्गति आधे क्षण के लिए वेदांत त्याग दुर्गति होगी एक क्षण न्याय त्यागे हुए न्याय की, की पंक्ति भूल जाओ एक दिन के लिए व्याकरण छोड़ दिया भूल जाओगे व्याकरण छोड़ जाएगा तीन दिन साहित्य छोड़ देगा लेकिन आधा क्षण भी को छोड़ दिया तो वापस संसार में डूब जाओगे ऐसा नहीं कहा विद्वानों ने बात नहीं। इतनी हमें अपने लक्ष्य में घने का तात्पर्य क्या है निरंतरता निरंतर सत्कारासी तो सच निरंतर दीर्घ काल सत्कारासी तो दृढ़ से रोज अभ्यास है दीर्घ काल तक हो निरतर और सत्कार श्रद्धा से सीमित हो तभी दृढ़ता को प्राप्त होता है जैसे हम संसार की वासना कैसी हुई है हमारी बहुत जन्मों से दीर्घ काल किया हुआ संसार का और निरंतर अभ्यास क्या है संसार का अभ्यास दीर्घ काल से है निरंतरता से है, और जगत के श्रद्धा से अनुसार जगत के प्रति पूरी आस्था है जगत सत्य है पूरी निष्ठा है जगत में ऐसी निष्ठा के साथ हमने जगत का सेवन किया है वासना दृढ़ है। और है, इसका दस गुणापूर्क चिंतन करना पड़ेगा तब जाके संसार की वासना कटेगी थोड़ी कटेगी इसे क्षणा तो देव दहादिशा बुद्धि पुनर् पुनर्देती पुनः पुनः बारम्बार को एवं केवल शरीर में आत्म-बुद्धि आत्मबुद्धि बारम्बार नहीं आती बल्कि साथ साथ जगत सत्यत जगत में सत्यत्व बुद्धि भी बार बार जगती है। जगत में सत्यत बुद्धि भी बार बार और उसमें भी जब जब अप्रिय घटना हो जाए ना तब तक बिल्कुल जगत सत्य दिखता है अप्रिय घटना हो जाए क्यों बार बार दिमाग में चुपते रहता है चुप क्यों रहा है सत्य किसी ने आपको गाली दे दी अप्रियता आपके साथ हुई अपमान किया है, मारा कुछ भी हुआ, वो आपको बार बार याद क्यों आ रहा है क्योंकि आपने उस घटना में स्वीकार किया और जिन घटनाओं में आपने सत्यत्व स्वीकार नहीं किया उपेक्षा की मिथ्या परिषेक कर लिया आपको कभी याद नहीं आएगा लेकिन अधिकतर देखा जाता है अप्रिय घटनाएं आपको वापस लौट कर चुभ रही है इसका मतलब अभी जगत में सत्य पक्की है इसे कहते हैं दोनों चीजें विपरीत भावना है विपरीत दूर कैसे होगा विपरीत भावने प्रागेव भवत्ये तदुपासना उपासना दूर होगा विपरीत भावना एकाग्रता से होती है और एकाग्रता उपासना विपरीत भाव दूर करने के लिए निरंतर निरंतर करना पड़ेगा। में एकाग्रता जरूरत है चंचलता से चलेगा नहीं और एकाग्रता कैसे आएगी तो उपासना सगुण इसलिए कहते देखो विपरीता भावना चाहिए विपरीत भावना है यह किससे निवृत्त होगा सा एकाग्र निवृत्त एकाग्र बुद्धि से निवृत्त जिसमें ब्रह्म ज्ञान हो जाए तो जा, उसके बाद हम एकाग्र हो जाएंगे एकाग्र ब्रह्म ज्ञान के बाद होगा ऐसे मत समझे इसे कहते तत्वेव तत्वोपदेश से पहले ही होता एकाग्रता बल्कि आप तत्वोपदेश के लिए आए हो वेदान सुनने इससे पहले अभ्यास कर लेना चाहिए उपासना खोख करके बुद्धि को एकाग्र बना कर तब सुनने आना चाहिए वेदा, क्योंकि उपदेश से पहले तत्वानुभूत प्राग नहीं बोल रहे हैं, तत्वोपदेशात प्रागेव, तत्वोपदेश से पहले एकाग्रता होनी चाहिए सुनने सुनने के लिए एकाग्रता लक्षण वेदांत सुनने से पूर्व अच्छी तरह से उपासना करके एकाग्र बुद्धि वाला हो जा रहा गुरु ने कहा अंदर उतरा सीधी बात इतनी तैयारी की अरे यहाँ सुनते इधर से आते इधर से निकल जाते हैं इसे क्यों कारण क्या उपासना की कमी मैं कई बार बोल रहा हूँ इसे पहले भी बताया था हम लोगों के गुरु कृपा रही है भगवान की कृपा रही है ऐसे घर में पैदाइश हुए जो बचपन से उपासना जन्म से गर्भ से रहते तो पूजा पाठ वो करते ही थे उसी का संस्कार रहा बिना भोल है कुछ खाना नहीं बट हर चीज संप्रदाय से करते थे वो उपासना का बल मिला बचपन से और उसी भी साइड गुरु जहाँ बैठे तो छह साल के अनुसांगो पांग सब गुरु की कृपा से हो गया जहाँ समय नहीं लगा और जो है आपके सामने वह बैठा हुआ आप देख ही रहे है क्या है ये एकाग्रता कहा से आई श्रवण काल में या बाद में ये सब उपासना कबल जो पूर्व में किया गया आठ से चौबीस आरती थे पूजा बैठते थे सब कुछ करना ही पड़ता है जब बच्चा होता है कोई भी हो गए बैठाया जाता साथ में सत्संग में जाते थे तो सत्संग अपने घर में होता था तो वहां भी बैठते थे ये सारा बचपन से जो मिला वो उपासना मिली संग मिला, वैसे परिवार मिला सब कुछ हुआ ये सब अनेक जन्मों का पुण्य अनेक जन्मों का ये ना होता तो विद्या आसानी से प्राप्त नहीं होता एकाग्रता नहीं एका करता है एकाग्रता शांत नहीं होगा विवृत्तना शांत है तो शास्त्र उतरेगा श्रवण मंदी से होगा नहीं इसलिए आप जान बुझिए क्रम के अनुसार तीसरे मेरा विवृत्त भावना तो लेकिन इसका अनुभव में सबसे पहला जरूरत है विपरीत भावना को मिटाना कैसे इसने इसे तत्वोपदेश तत्वोपदेश पहले ही हमें एकाग्रता का संपादन करना है जिससे विपरीत भावना को नष्ट किया जाएगा बुख कैसे आएगा भगवती विपरीत भावना निवर्तकम यद एकाग्रम तुतो जायते इत्यास में भावना का निवर्तक जो एकाग्रता है वह कैसे उत्पन्न होगी तथा योग वगैरह अगले स्टोक में कहेंगे योग भी है मान एकाग्रता का साधन सरल साधन उपासना है क्योंकि आप अपने से ईश्वर को मान रहे हैं जिसको आप सर्वत्र देखना चाह रहे हैं उसका आप उपास करके बैठ जाओगे वहां तो लगे हुए हाथ लगाए ये करो वो करो फोलाहला रहे कपड़ा पहना रहे सिलाई कर रहे, हैं, रहे, हैं, रहे हैं, पड़ा हैं उसकी बहुत कुछ बनाते हैं कई तो अपने हाथ से हर चीज बनाते हैं भगवान के लिए बना रहे हैं तो दिन रात मन क्या है लग गए में एकाग्रता में सुविधा होता है उसके मन विकसित नहीं हो पाता है इसलिए सगुण ब्रह्मोपासना में भी साकार ब्रह्म उपासना ज्यादा महत्वपूर्ण हो अधिकारी भेद आते सब अधिकारी भेद से है मंदाधिकारी ले तो साकार है निराकार जो करनी उत्तम अधिकार निर्गुण ब्रह्म उपासना, ब्रह्म उपासना कर देगा और यकीनों नहीं हो, हो सकता तो भाई योगाभ्यास करोड़ो और क्या कर कान पकड़ेगा नाक पकड़ेगा कुछ पकड़ेगा कहीं तो आँख बंद करेगा हाँ। <laughs> <laughs> तो जो ये जैसा अधिकारी वेद से जो है ऐसा देखा करता जाने को सामने जब तप ध्यान सारा मैंने ये तो कुतः होगा तुम पूछा कहां से मालूम है आपके सारी बातें उपासना वेदांत शास्त्र में केवल ब्रह्म की चर्चा नहीं हुई वहां उपासना की भी चर्चा की गई है विचार किया कर्म निरपेक्ष उपासना विचार किया साकार निराकर उपासनाचार किया सगुण साकार सगुण निराकर उपासना विचार करके अंत निर्गुण ब्रह्म के चिंतन करता है ये उपरिषदों में देखने ब्रह्मशास्त्रे प्राग उपस्तत्र ब्रह्मशा चिंतीता पश्चात ब्रह्माभ्या तस्त्रो अतलिए तो अहमशास्त्रे ब्रह्म ब्रह्मशा वेदाशास्त्र में भी उपनिषदों में भी उपास्त्रो चिंता विभिन्न प्रकार के उपासनाओं का चिंतन किया प्राग चिंतनभ्यान अनभ्यासी नहा प्राग पश्चात है पहले जो अनभ्यासी है उसके लिए पहले सब करनी चाहिए बाद में सीधे ब्रह्म का अभ्यास कर सकता पहले उपासना करो बाद में निर्गुण ब्रह्म अभ्यास करो उसे पहले नहीं उपासनाओं से पहले एकाग्र बुद्धि प्रयास करो एकाग्र बुद्धि से विपरीत भावना को मार डालो उसके बाद श्रवण श्रवण के बाद मनन मनन के बाद विध्या ब्रह्माभ्यास शुरू होता है ओके okay. अन्योन्यं तक तक उसी का चिंतन करना उसी का कथन करना अन्योन्यं दो हुए, उसी ही प्रबोधन करना चिंतन करना एक दूसरे से पता न छब अकेले बैठे जीव चित्र का ही में ब्रह्माकार अखंड एक ब्रह्माकार वृत्ति अखंड ब्रह्म का आकार संपन्न करते बैठे रहना ये सबसे बड़ा काम है यही जो है इसी का नाम ब्रह्मा अभ्यास है ऐसे बड़े विद्वान लोग कहते हैं एक पर श्रुतिम एक परतम जो अंत में कहा गया था वो क्या चीज है उसको और स्पष्ट करने के लिए श्रुति को ही लेकर जो बोल रहे हैं चार चार बीस तमेवध प्रज्ञा कुरीत ब्राह्मण नु ब्राह्मणः शब्दा वाचो विज्लापन ही हितत् तमेव धीरो विद्या उस ब्रम को धीरे धीर भाव है, है, कि नहीं? कठोर धीरा तो चक्षु तो धीर के धैर्य का अभाव है अब कहा जाए पंद्रहवीं पाठ में चलेगा गड़बड़ हो गया धैर्य सब खो जाएंगे अब तो बाद में बंद चले गए भी हैं हैं देखते हैं क्या होता है गहरी कितनी है तब आपको भंडारे में बुलाया जाए बारह का टाइम दिया गया दो बजे तक तो प्रवचन दे रहे हो तो तब पता चलता है गहरी किसम कितनी है सब गाली दे नहीं, नहीं। क्या है फालतू तो बकवास किए जा रहा कैमरे प्रशंसा करते रहते भग बग बकते रहते हैं बारह बजे बुलाया भंडारा छोट रहा है असलियत तो भंडारा दोनों तरफ तो से गलत है ये भी गलत जो कर रहे हैं वो भी गलत कर रहा अब जान नहीं पूरा जाओ ही नहीं कह जा भंडारे के चक्कर छोड़ी भंडारे में जाओ ढेर भी खोलो गाली भी दो ए, एक एक पापी हो रहा है पाप पाप पाप पाप और कहा गड्ढे में जला रहा हो सारा वेदांत क्यों ऐसे में प्रवृत्त होना होता साथ में बड़ा अच्छा वो आश्चर्य प्रज्ञा को वीत तो तो ब्राह्मण ब्राह्मण है तो ब्रह्म तत्व चिंतन करने वाला वह वा उस ब्रह्म को जान करके उस ब्रह्म की ही प्रज्ञा करनी चाहिए उसे जानकर उसी की प्रज्ञा करना नानुध्या बहुत शब्दों का ध्यान न करे इसका तो बहुत शब्दों को बोलना भी नहीं शब्द का ध्यान करने कर का बात थोड़ी है इसको बोलना बात जितना ज्यादा आप शास्त्र से भिन्न शब्द का प्रयोग करते हैं उतनी ज्यादा आपकी जो है प्रवृत्ति बढ़ती जाती एकाग्रता भंग होती जाती कि शास्त्र भिन्न विषय भी आपको संसार की ओर ले जाने वाला है और शास्त्र को छोड़ के अन्य बात बोलने का मतलब क्या संसार के विषय के बारे में चर्चा करना हुआ और वो आपको संसार की ओर खिजड़ के ले जाएगा क्यों रिवाज और अपन और व्यर्थ वाणी का परिश्रम मात्र इसलिए अन्य शब्दों का चिंतन अन्य शब्दों का कथन बिल्कुल नहीं करना चाहिए मौन अति आवश्यक बात है हम इसलिए अपने नियम में लिखा भले पालन करें ना करें आप लोग लेकिन हम तो साफ देखती हैं मौन रहना आश्रम में एक दूसरे से बोलना भी नहीं विद्यार्थी हो चाहे साधक हो चाहे महात्मा हो चर्चा करो तो शास्त्र की चर्चा करो राजनीति संसार चर्चा मत करो सेवा के बारे में भी अति आवश्यक बात हो तो भी मंदा मंद स्वर से एक दूसरे को बोलो और यहाँ तो ऐसा बोलते हैं जो वर्षे में खड़े के बोल रहे हो सड़क को सुनाई दे रहा है ऐसे नहीं होना से बोलो ग्यारह सुन लो कोई अभ्यास करो आवाज ऐसी नहीं होती है अभ्यास करो मन बोला जा सकता है अब जो गुप्त बात करनी होती है वहाँ आवाज कैसे मंद हो जाती है, <laughs> है? <यो, होता> नहीं। <laughs> तो इतनी धीरे बोलेंगे पति पत्नी के बीच में सुनाई देगा दो जो, जो, जो सुनाई देगा तीसरे को सुनाई नहीं देगा मच्छर भी घूमेगा तो उसको सुनाई नहीं देगा आप क्या बोल रहे इतनी धीमी बोलेंगे वहाँ कहाँ भाई आदत खराब है वहां का आवाज ऐसी आवाज ऐसी हो गई तो वो भी ऐसी बोला ना जो सब तुम्हारे गुप्त बात भी ये देते लेकिन बात ये नहीं सोचते जैसे हम गुप्त बातों को मंद कर सकता हूं इसको तो मनस्वर से कर सकता हूं व्यवहार भी मन से हो सकता है तमेव अधर्याद साधन संपन्न धीर कौन है तो ब्रह्मचर्या साधन संपन्न है ब्राह्मण ब्रह्म भवि तुम इच्छुम इच्छु, इच्छु।, इच्छु।, इच्छु। मुख्य ब्रह्म होने की जो इच्छा रखने वाले ब्राह्मण प्रत्येक प्रत्यक रूप परमात्मा नैतन रूपा उस ब्रह्म परमात्मा को विज्ञा संशयादभाव यथावती तथा संशयादी से रहित जैसा हो वैसा आपको पूर्ण रूपन ब्रह्म रूप को जान करके प्रज्ञा ब्रह्मत्म एक ज्ञान संत रूपाग्र मैं प्रज्ञा मैंने क्या ब्रह्म और आत्मा की एकत्व ज्ञान की धारा चलनी चाहिए एकाग्रता पूर्वक संपादित ऐसे आपको जो है वृत्त्यं का नियंत्रण के साथ वृत्म चलानी चाहिए इसे ब्रह्मचर्य? नहीं, ये अभ्यास ब्रह्म ब्रह्माभ्यास एक परतम एक प्रतम की व्याख्या करतम की व्याख्या अनात्म गोचरान बहुम शब्दान यह आत्मविशेक नहीं है ऐसे दुनिया ग्रंथ इत्यादि शब्द हैं नानुध्याया नानुस्मरित उसका ध्यान नहीं, नहीं करना उसका स्मरण भी नहीं करना ध्यान अभिधानम अपनी उपलब्ध स्मरण ही नहीं बल्कि उसके बोलना भी नहीं वाणी का प्रयोग भी नहीं करना अन्य शब्दों के अभिधान अभिपूर्व था भाषण अभिपूर्वस्थ भाषण है ना न्या अन्यथा शब्द ध्यान न वागिकलाप ना भी बोलो बोलोगा न उच्चारे अन्य शब्दों को उच्चारण ही न करे अन्य तो क्या बिगड़ेगा क्योंकि भाई देखो शब्द ध्यान से क्या फर्क पड़ना है शब्द ना वाग विद्लापन शब्द ध्यान से वाणी का थकना ये बनेगा नहीं ना कि मंत्र में क्या बोला विघ्लापन में तत्का विघ्लापन बने थकना ध्यान से वाणी नहीं थकेगी ध्यान से हम मन थक सकता है ना वाणी की थकने का कब थके वाक्य शेष के आधार पर या ध्यान से क्या लेना हमें बोलना अर्थ लेना पड़ेगा ताकि आगे का पंक्ति घटेगा तभी थकना अर्थ भी घट जाएगा कुता अर्थ ऐसी क्यों लो इतहा वाचो विद्लापन मित्ता विधानम् वो इस प्रकार की फालतू बातों थका देता है, है? स्मरण वाणी से, मन मन से, मन से चिंतन मन से मन, सारे तो से तो किसी भी इंद्रियो से चिंतन करना किसी भी इंद्र से स्मरण करना और से बोलना ये बिल्कुल नहीं करना चाहिए क्यों विगलापन इससे क्या होगा विगलापन होगा विकलापनों का मतलब विकलाप यती विकलापनम श्रम हेतु उसे केवल थकान होगा और बढ़िया नींद आ सकती है और कुछ नहीं अयम अभिप्राय कहने का तात्पर्य भी समझा देते हैं इतर शब्द अनुसंधाने मन से श्रमो भवती तदा विधाने तो वाच श्रमो भवती अन्य शब्दों का चिंतन करूंगा मन का श्रम होता है और बोलूंगा तो वाणी का श्रम होता है इसी प्रकार तत्व तो इंद्रियों का श्रम को समझो उनसे हमें बचना चाहिए